श्रीद श्रीद गुरु गुरु श्री श्री रघुनाथाम सहितम ृता पक हरिशोल नाराण नरोम देवी सरस्वती नारायण नरो दिव्य सरस्वत नम व्यासा धर्मा नम कृष्णा बीहसे ब्राह्मणे नमस्पत्य धर्म सनातना भ्यता पावने्यो वैष्णव्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णकदयास श्रीजींद मारद्र तुसी कामन य पुराण पटनम हरि तत्व शिवला बिहारी लाल परम मंगल श्री प्रेमपत्तनम प्रेमपत्तन की प्रेमभूति जो नगर उसकी जैसी रीति उस रीति के अनुसार जैसे वहां निवास किया जाएगा तो माधुरी की पूर्ण अनुभूति होगी वहां उस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है और और वो व्यक्ति अद्भुत आचरण करता ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को श्री लीला शक्ति बिन्दा उनसे बाहर निकाल देगी इसलिए वृक्ष की जो रीति है उसको समझ लेना चाहिए और उसके अनुसार ही वहां करना ये नीति भी कहती है कि जैसी चले बया पीठ को ही दीजिए। जैसी हवा चल रही है तो हवा से बेचने के लिए उस हवा के साथ में चलना चाहिए और हवा के साथ में पीठ नोगे तो हवा अपने आप आगे फेंकेगी आगे बढ़ाए आगे बढ़ना है तो वहां की रीति समझनी चाहिए और इसी प्रसंग में कि श्री कृष्ण सुख मिल रहा है कृष्ण सेवा मिल रही है तो भक्तगण दुख को भी सुख मानते हैं जैसे श्री राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जेठ की दोपहरी में गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ जाती हैं। उनको ये होश नहीं कि मैंने जहां अपने चरण रख रक रखे हैं वो शिला सूर्य मणि की शिला है जो कि सूर्य के ताप पड़ते ही एकदम जलने लगती है जहां पर मैंने चरण रखे हैं वो चिकना शिखर नहीं है वो भी कोई चिकनी शिला नहीं है, बल्कि नुकीली शिला शल, है जिसमें भाले जैसी कंकड़ निकले हुए हैं भाले जैसी नौके निकली हुई हैं, और यदि उसके ऊपर पैर रखा जाएगा तो कहीं गढ़ सकता है पैर घायल हो सकता है ऊपर भी सूर्य ऐसा रहा है दोपहर का प्रिश का का सूर्य एकदम तेज। परंतु तो राधा जी को होशी भी नहीं कृष्ण मुखदर्शन करने का इतना सुख मिल रहा है कि उनको होश भी नहीं है कि मैं सूर्यकांत शिला के ऊपर खड़ी हुई हूं तपती हुई दोपहरी है ये भूमि जहां पर मैंने पैर रख रखे हैं ये भी नुकीली है कृष्ण दर्शन करते हुए अपूर्व आनंद में प्राप्त हो रही हैं डूब रही हैं तो ये दिखाया कि इस प्रेम रूपी नगर की एक विशेषता है कि यहां पर दुख भी सुख हो जाता है इसी तरह से परीक्षित महाराज का दृष्टान्त दिया कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए परीक्षित महाराज वे इस बात से तरी भी भयभीत नहीं है कि सड़कों का राजा तक्षक जो बड़ा पूर है वो मुझे साथ में दिन काट जाएगा। इसकी उनके चिंता नहीं है किसी को पता लग जाए तो वो व्यक्ति खाना पीना सब छोड़ देता है जिस समय किसी कैदी को अपराधी को ये पता लग जाए कि आज तो ये फांसी पे चढ़ाया जा रहा है तो खाया पिया नहीं जाता है मौत उसके ऊपर चढ़ जाती है सब सब भूल जाता है परंतु यहां पर परिचित महाराज आम से बिना इस बात की चिंता किए हुए कि सात में दिन तक्षक आएगा इसकी चिंता उनको नहीं थी फिर राज्य छूटा है को बड़ा मलाल है रहता है नया नया राज्य छूटा है मलाल रहता है, है हाय कैसा सुख था राजभवन था पर अब श्री परिचित महाराज नंदा जी किनारे आकर के बैठे हैं अच्छा प्रायों में होकर के बैठे हैं कि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे इतना कष्ट इतने नियम लेकर के बैठे हैं क्योंकि कृष्ण लीला के अपूर्व सुधा समुद्र में वे विहरण कर रहे हैं वे विचरण कर रहे हैं इसलिए श्री परीक्षित महाराज उनको कृष्ण लीला के स्वभाव समुद्र में विचरण करने के कारण वो स्थान भी परम्परम सुख कर लग रहा है वो मृत्यु का दुख भी इनको दुख देने वाला नहीं है परम्परम सुख कर मृत्यु का दुख भी लग रहा है अब यहां पर एक अद्भुत दृश्यावस्तुत किया विरोधा दृश्यात सात राजसुख मुखम मुकुंद से सुखम समीक्षण ने अभी अभी काली मर्दन किया है काली को जब होश आया उसके मुख से रक्त निकल रहा है कृष्ण के चरण के प्रहार के कारण व्याकुल हो रहा है और आश्चर्य की बात यह कि काली के एक सौ हैं। कौन सा फण कब उठेगा ये पता नहीं है पर श्री कृष्ण की चतुरा चतुरता यह है कि नृत्य कर रहे हैं न जाने कौन सा फण कब उठा है उनको पता नहीं है पंत बाजार है कोई फल कभी उठ जाए जो फल उठने की जरासी कहीं उसमें सुख होती है कुछ शुभाहरासा कंपन होता है उसके पहले ही कृष्ण एक लाख मारते हैं और वो फल काली का नीचे मुख से रक्त पटकते हुए मूर्छित होकर के बेहोश होकर के असमर्थ होकर के नीचे लटक जाता है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि दोबारा उठ उठा सकती पर तो कृष्ण की नृत्य की विशेषता यह है कि मजाल है आधी मात्रा भी ताल चूप चल ताल जो चल रही है वो ताल नृत्य बराबर जो नृत्य की परन है वो परन बराबर चल रही है कोई भी ताल कभी भी चूप नहीं रही न जाने कौन सा पंड कहां पे आ गया तो ये कृष्ण की नृत्य की अपूर्ण कुशलता वहां पर प्रकट हो तो तो तो रही है काली जब असम होकर केगा उस समय ये ही शरण स्थल है अरे मेरी पत्निया जो ये कहती थी कि नारायण ही जगत के आदि कारण होकर के विराजमान है तुम उनकी शरणागति ग्रहण करो और मैं कहता था अरे जाओ मैं बाबरे हूं मेरे पास में विश्व का जो बल है उस बल के कारण मैं मकवाला हूं मेरे सामने कोई नहीं है तुम किसकी आराधना कर रही हो किसकी आराधना कर रही हो जाओ उस नारायण की महिमा का मेरे सामने दायल मत करो परंतु तो आज पता लगा कि नारायण भी कोई है कहीं ये नारायण ही तो नहीं है अगर मनसा ये नारायण तो मैं इनकी शरणागति ग्रहण करता हूं उनने मन में विचार किया कि बड़े मंगल की बात है हमारा पति आज वैष्णव हो गया है कृष्ण शरणागत हो गया है इसके पहले कृष्ण विरोधी था ऐसे पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए हम नहीं आते परंतु हमारा पति अब वैष्णव हो गया है तो वैष्णव पति के प्राणों की रक्षा करना यह दूसरे वैष्णव का भी, भी इसलिए हम अपने पति की रक्षा करने के लिए अब प्रार्थना करती हैं तो आई श्री कृष्ण की स्तुति कर रही है कि न्यायो ही दंडा है कृष्ण के विषय आपने जो दंड दिया वो सर्व उचित है न्यायपूर्ण इसको हम दंड नहीं कहेंगे ये तो अनुग्रह है जिसको अपना समझा जाता है उसको डांटा जाता है जो पटाया होता है उसकी स्तुति करके उससे पीछा छोड़ा दिया जाता है तो आप जो दंड दे रहे हैं ये दंड ही अनुग्रह है आज इस बात की जांच हो गई दंड प्राप्त तो होना ये कृपा का प्रतीक है कृपा का चिन्ह है और स्तुति करना यह कृपा का चिन्ह श्री सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में आता है श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से जिस समय गए जगन्नाथपुरी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए दर्शन करने की इतनी उकम था कि जंगल के रास्ते से गए गांव के रास्ते शॉर्टकट से रास्ते में कहीं पोखर मिले तो उन पोखरों में भी स्नान गंदे जल में स्नान करने के कारण इनके शरीर में खुजली का <laughs> खुजली का रोग हो गया सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के पास में जैसे ही रहे महाप्रभु ने सनातन सनातन कहकर के श्री सनातन गोस्वामी को गले से लगा दिया एकदम आनंदित हो रहे हैं और सनातन गोस्वाम जी दूर भाग रहे हैं छोड़ा करके और महाप्रभु इनको, इनको पकड़ रहे हैं यही हाइड एंड सीख का खेल हो गया छिया का खेल हो गया है महाप्रभु इनको पकड़े और ये छोड़ा करके दूर भागे और महाप्रभु छोड़ नहीं रहे हैं सनातन गोस्वाम जी को बार बार आलिंगन कर और श्री सनातन मुसम जी कह नहीं महाराज मुझे छुओ मत मेरे शरीर में रोग है कहीं आपके लग गया तो हाय मैं कहा नरक में जाऊंगा कितना अपराधी हो जाऊंगा बीमारी वैसे है खुजली की बीमारी कहीं आपके लग गई तो कैसी हो परंतु तो महाप्रभु मान नहीं रहे हैं और सनातन को हृदय से चुपका करके कह रहे हैं कि अरे बाबरे माँ की गोदी में बालक मलमूत्र करता है बहता है माँ कहीं बुरा मानती है क्या कितने बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने हो में अपने साड़ी के पल्ले से बालक के मुख को देगी। बालक के मलमुक्त से जरा भी मां नहीं करती है उल्टे सुख की प्राप्ति करती है ऐसे ही तुम्हें प्राप्त करके उल्टा मुझे सुख की प्राप्ति होती है मुझे सुख की अनुभूति हो रही है तुम्हारा मन मूत्र या तुम्हारे शरीर का जो सार है वह मुझे उल्टा आनंद देने वाला होता है श्री सनातन स्वयं पात्र बड़े दुखी एक दिन जगदानंद जी से बोले कि जगदानंद पंडित जी आप बताओ महाप्रभु मानते नहीं है बार बार मेरा आलिंगन करते हैं मैं क्या करूं श्री जगन्नाथ बोले बोल भाई अब तो एक दो तो दिन रह गए हैं आगे रथ द्वितीय आ रही है की की श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके तुम तो ऐसा तो नहीं है कि दर्शन के पहले चले जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करके तुम फिर तुम चले जाओ फिर यहाँ रहो मत मा भी मानते हैं तो फिर तुम्हारा आनंद करेंगे और तुम्हारा कहना सही है इसलिए तुम यहां रहो मत अब लौट जाओ ये बात न जाने कैसे महाप्रभु के कानो कान पहुंच गई महाप्रभु कुछ आवास हो गया एकदम लाल पीड़ होकर कहा कह रहे हैं काल के बटुआ जगदा जगदा जगदानंद भी पूरा नाम नहीं ले रहे हैं निरादर में कह रहे हैं कल का वो बटुआ बटुक ब्रह्मचारी जगदा और आज सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दे रहा है जिन सनातन गोस्वामी जी से मैं स्वयं शिक्षा ग्रहण करता हूं जो पांडित्य की ध्वजा थे और उनको ये कल का ब्रह्मचारी जगदा ये उनको उपदेश दे रहा है कहा जगदानंद और चंद तो थरथर थर, -थर आप रहे हैं, और छुप गए महाप्रभु के सामने भी आए श्री सनातन गोस्वामी जी उस समय श्री महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं बोल मारे आज एक बात की जांच हो गई बोले क्या क्या आप जगदानंद जी के प्रति अत्यंत अत्यंत प्रेम है इसलिए जगदानंद तो रहे हैं और जगदानंद पूरा नाम भी नहीं ले रहे हैं जगदा कह के करके केवल आधा नाम लेकर के फटकार रहे हैं और मेरा आदर कर रहे हैं सनातन गोस्वामी गोस्वामी करके मेरा आदर कर रहे हैं तो मुझे आदर दे रहे हैं इसका मतलब है मेरे ऊपर कृपा नहीं है कृपा आपके जगदानंद के ऊपर है जिसको अपना समझा जाता है उसको उसको डाटा जाता जाता जाता है है है जिसको अपना नहीं समझा पराया माना जाता है, उसको आदर दिया जाता है तो ये रस की रीति है कि आदर निरादर हो जाए निरादर ही आदर हो जाए, आदर आदर जाए। तो नागपत्तीगढ़ यही कह रही थी मेरा बड़ी भारी कृपा है जो आज मेरे पति को आपके चरण आर बिंद की प्राप्ति हुई ये कस्यान देव कस्यान भावों सेवांग आपके चरण रज के स्पर्श का अधिकार मेरे पति को प्राप्त हुआ आज वे कृतकृत हुए कृतकृत तो ऐसी स्थिति में ली चरणों में गिरा अपने अपराध को क्षमा किया काली ने दिव्य रत्नों से कृष्ण को अलंकृत किया और श्री कृष्ण उस समय अद्भुत नाम लोक के दिव्य रत्न उन दिव्य रत्नों को धारण करके जिस समय काली हृदय से बाहर निकले सारे सखागण जितने भी सब ने कन्हैया को छाती से लगा लिया है सब ब्राह्मण कह रहे हैं बाबा आज कधैया मृत्यु के मुख से बचकर के आया है हमको दान देसियों को ब्राह्मणों को खूब दान दे रहे श्री ब्रिजवासी में अपूर्ण रूप से आनंदित भोले ब्रिजवासी मंद विचार कर रहे हैं कि कधैया कार्य के पास में रहके आए कहू कोई फुसकार फुसकार तो, तो नहा लग गई तो एक, एक अंग टटोल करके देख रहे हैं अंग में तो कहीं सर्प के कोई चिन्ह नहीं रहे हैं फिर भी भैया पता नहीं लगे कहूं छिपी चोट हो कन्हैया को खूब घी खावा सर्प चिकित्सा में घी ज्यादा पिलाया जाता है विश्व चिकित्सा में जो तो उसकी चिकित्सा है मुख्य चिकित्सा है कि घी उसमें विशेष रूप से पिलाया जाए सो so, सब कन्हैया को माखन खिला रहे ज्यादा कन्हिया के कोई विषय का प्रभाव नहीं हो रात भर कन्हैया को सोने नहीं दिया काना फूसी हो रही है कार्य पास में रह के आयो सोमी जो देखियो नी तो नाय कन्हया की आखन में नए झपकी आए तो सब ने सखा गुलगुल बचा करके कन्हिया को हंटा सोने नहीं दे ऐसा स्ने लोकगत लीला ऐसी विराजमान के कन्या को सोने नहीं दे रहे उस समय कंस के दूतों में आंच लगा और और दावनल है और दावनल में दावनल को देखते हुए सब लोग तो वहां पर अर्था तरफी बची हुई है इधर भाव उधर भाव क्या हुआ, कहा हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, सब परेशानी में परंतु श्री श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी दिख शिक्षणमणि है, है। के समय जहां ऐसी दौड़ भाग मची हुई है और उस समय ये महाशय श्री प्रिया जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं और प्रियाजी की भी ये है कि प्रिया भी श्री श्याम सुंदर के मुख का ही दर्शन करते हुए अपलत निहार रही है ऐसी विरोधावास में तो स्थिति में कोई सखी सखी से कह रही है पश्चात विश्व गुरु संभ्रमण भ्रमानी अभी सखी देख विश्व सभीओ विश्व शब्द का अर्थ होता है सभ्य हो। सब विश्व तो वृत्थ विश्वतमन सार्वता सर्वतम कहीं वेद में पाठ है विश्वता कहीं है सर्वतम तो पश्चात विश्व गुरु जितने भी गुरु जन है वो ससंभ्रमन संभ्रम सहित विश्वमन जहां भाग कर रहे हैं कि भाई इधर से आदमी को बचाओ उधर से अग्नि को बचाओ लपटनी आ जाए कन्हैया की रक्षा होनी चाहिए इसके लिए सब लगे हुए हैं भ्रमंत दावा नीत चे से भयभीत चित्त होकर के सब घूम रहे हैं कि किसी तरह से अग्नि को हीट को कम किया जाए या ईंधन जो है उसका ऊष्मा के साथ में जो संपर्क है उसको बंद किया जाए या ऑक्सीजन को जो प्राणवायु है उस प्राणवायु को हीट के साथ में रोका जाए अग्नि को रोकने के ये तीन सिद्धांत ईंधन को अलग कर दो जो जलने वाला है तो अग्नि जितने में है उतने में बुझ जाएगी या कहीं से कम्बल बंबल ढाक करके जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को बंद कर दो या जो अग्नि है उस अग्नि को ही बुझाने का हीट को कम करने का प्रयास किया जाए ये तीन सिद्धांत जो है वो फायर ब्रिगेड के सिद्धांत तो सारे ब्रिजवासी जो है बे तो किसी तरह से अग्नि को कैसे कम किया जाए इसके चक्कर में लग रहे हैं से अत्यंत भयभीत होकर सब के सबके सब व्याकुल हैं पंत तथा राधिके स्वुखमुकुंदी समीक्षते उस समय श्री राधिका स्वुखम मुखम मुकुंद मुखं हो श्याम सुंदर का मुख श्री राधा रानी के सामने आ गया श्री राधा रानी उस समय श्याम सुंदर के सामने पड़ गई और ये दुनिया को तो भागदौड़ में लग रही है और ये रसिकनी आनंद पूर्वक श्री लाल जी के मुख का दर्शन कर रही हैं प्यारे के मुख का दर्शन करके आनंदित हो रही है और श्याम सुंदर भी प्रिया के मुख का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं तो ये दुख में भी सुख की प्राप्ति उसका एक दृष्टांत दिया कि परिस्थिति यदि है फिर भी यदि प्यारा है तो प्यारे की उपस्थिति में वह इनको सुख में लगती है तो तत्थ पे उस समय धूप में गर्मी में राधके श्री राधिका के द्वारा स्वसन्मुखम मुखम मुकुंद अपने सामने आए हैं मुकुंद के मुख को ये सुखम समीक्षते सुख पूर्वक देख रहे हैं ये दुख में भी सुख की प्राप्ति अली सगी देख देख गुरजन तो सब जगह दौड़ रहे हैं और ये राधा का मुख देख रहे यहां पर सुख दुख में विपर्य हो गया दुख की स्थिति में भी श्री श्याम सुंदर का मुख दर्शन करके इनको सुख की प्राप्ति हो रही है यात पात माधपत स्व नोना नेत्र चकोर चंद्रा अब उधर जी आगे ब्रजभूह गोपियों को धैर्य देने के लिए उसमें मन में तो बड़ा मिला पे आगे में दूध भेजा है इस बात को सुनकर के गोपी को परम आनंद मान बढ़ जाए ये रस की रीति ही ऐसी अद्भुत है कि में हाय हाय मची रहे कब दर्शन हो कब दर्शन हो जाए हाय कब दर्शन होगा जरा सा दर्शन हो, हो जाए तो प्रतिकल और मिलन का अवसर उपस्थित हो जाए तो फिर कहा तो हाय मची नहीं थी और जब मिलन का दर्शन उपस्थित तो हो गया समय उपस्थित तो हो गया तो उस समय आ जाए मान उत्पन्न हो जाए मान धारण करके टेढ़े बचन कह रहे हैं कौन आया है कौन है आया होगा क्या करना हमें जिसके बिना एक क्षण नहीं रह सकती है उसके लिए कह रही है हमें क्या करना कौन है होगा कोई आती बिना तस्य कालस तस्थ न श्रीमद्भागवत में कहा गया यदि कह देना उससे है कोई उससे नाम नहीं मिल रही है कह देना उससे कि यदि हमारे बिना उसका समय जा रहा है तो हमारा भी समय उसके बिना खूब आराम से जा रहा है हमको क्या परवाह है उसके यदि वो हमारे बिना रह सकता है तो हम भी खूब आराम से रह रही ये प्रेम की अद्भुत रीति है यहां पर यही कह रही है कि आया तो पथराथराधिपति ही स्वगोषम कोई कह रहा है कृष्ण आए हैं कृष्ण ने अपने किसी मित्र को दूध को भेजा है वो भी कह रही है हाँ आए होंगे आने तो अरे दूध को को भेजा आया तो आयातपात मथुराधिपति तो स्वगोष्ठम यदि आया, चाहे वे खुद ही आ जाए और अपने गोष्ठी की रक्षा करने वाले हैं तो ठीक है तो तो आया माने माने आए, वे रक्षा करें। अब तो वे मथुरा के राजा हैं। कोई वे ब्रजराज कुमार थोड़ी है अब कोई ब्रजराज कुमार थोड़ी रहे अब तो वे मथुरा के राजा हो गए <coughs> मथुराधिपति स्वगोष्ठम अपने गोष्ठ का पालन करने के लिए यदि आए हैं तो आए किमनोना हमें उससे क्या करना मधुपुर साधु नापी तुम जो उनके गुणों का गायन कर रहे हो ठीक है तेन सुसाधु नापी में माना बहुत साधु है सारे गुण उनमें बुद्धिमान है पं हमको उनसे क्या करना तस्य हंत तस्य हंत के उनका दूत विनय प्रकट करते हुए विनय विनय से युक्त होकर के प्रार्थना कर रहा है हमारे सामने नाक घिस रहा है हाथ जोड़ रहा है ठीक है करने को तो वे खुद प्रार्थना करे चाहे किसी दूत को भेज करके हमारे सामने प्रार्थना करें उपेता विनय से युक्त तो भले कितनी भी प्रार्थना करते रहें। ता देत, देत्र, चकोर चंद्रा क्या हम उन प्यारे के नेत्र की चकोर बन जाएंगे क्या अर्थात श्री कृष्ण की जो यहां पर इस समय जो प्रार्थना करना है उससे अब हमको कोई प्रयोजन की बात नहीं है वे अनुन बिना करते हैं तो अनुन कर, बिना करते रहे परंतु हम क्या उनके नेत्र हमारे नेत्र क्या उनके चंद्रमा के समान है या उनके नेत्र क्या इस समय हमको चकोर चंद्र की तरह से देख रहे हैं जो चकोर चंद्र की तरह से नहीं देख रहे हैं तो उनके आने से हमको क्या लाभ? हमको उस दिन की याद आती है जब उनके नेत्र हमको चकोर चंद्र की तरह से निरंतर निहारते थे इस समय यदि वे साक्षात उपस्थित हो जाए और हमको चकोर चंद्र की तरह से निहारने वाले नहीं है तो उनके आने से हमको क्या लाभ? यदि उनकी हमारे प्रकृति नहीं है तो वे कितने भी आ जाएं, आए होंगे अपने धन द्वार दौलत को संभालने के लिए अपने को संभालने के लिए आए हैं आने तो। इससे हमको क्या लगा जैसे पहले वे हमारे मुख को चंद्रमा के समान देखते थे उनके नेत्र चकोर बन करके निरतर निरंतर हमारा हमको निहारते थे इस प्रकार आज तोहफे हमको देख नहीं रहे हैं जब नहीं देख रहे हैं तो उनके आने का हमको क्या सो एता हम क्या इस समय भी चैत नेत्र चकोर चंद्र उन प्यारे के नेत्र की नेत्र रूपी चकोर की चंद्रमा बनी हुई है पहले तो वे जैसे चकोर चंद्रमा को देखता था ऐसे हमारे मुक्का का निरंतर अवलोकन करते थे परंतु अब तो वे अपने राज्य को संभालने है, आए हैं ठीक है राज्य को संभालो गोष्ठ को संभालने संभालो हमको क्या करना ये सही मान उत्पन्न हो रहा है तो दुख जो है वो दुख हो जाए कई बार सुख और कई बार सुख होने पर भी दुख की प्राप्ति हो रही है तो जहा दुख जो है हृदय में परम सुख से मान धारण करते हुए दुख प्रकट कर रही है कि आय तो पात्र मथुरा अधिपति आप तो वे मथुरा के अधिपति है आया तो ठीक है वे आए उनका स्वागत है पात्र वे ब्रिज का पालन कर रहे स्वगोष्ठ हम अपने गोष्ठ का पालन करें किन्नो अधुना हमको आप कौन पूछता है किन्नो परंतु उनके गुणों का गायन कर रहा है पर उनके गुणों का अब हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रहा है उनके गुणों का हमारे लिए कोई सुसाधना भी वे परम साधु है परंतु उनकी साधता का हमको क्या उपयोग की उस समय विविध विनय उपेता जब वो हमारी विनय करता था तो हम उसके लिए चंद्रमा बन जाती थी और वह हमारा निरंतर निरंतर अवलोकन करता रहता था परंतु तो इस समय वो कितनी भी विनय करे इस समय तो हम दैित नेत्र चकोर चंद्र उस प्यारे के नेत्र चकोर की चंद्रमा नहीं बदल रही है अर्थात उसकी हमने प्रीति काय को है हम को उससे आप प्रीति करें इसलिए परदेशी की बात को अब क्या करना जो परदेशी हो गया है उससे क्या प्रीति करनी ऐसा कहकर के कई उपेक्षा दिखा रही है यह तस्त विनय था वो विनय से तो होकर के विराजमान है उस समय यदि विनय करता था तो हमारे ने दे, उसके नेत्र हमारे मुख्य और चंद्रमा की तरह से लग रहे लग जाते थे पर इस समय जो विनय है उसकी वो केवल दिखावा है और हम उसके नेत्रों की चंद्रमा नहीं बन रही ऐसे कोई परम नहीं। प्रिया मानो उस से कह रही है कि किताब कि अरे मधु हमारे चरणों का तू स्पर्श मत करना तो जैसे चकोर और चंद्रमा इन दोनों की परस्पर प्रीति है इसी प्रकार उसकी भी प्रीति हमारे मुख की ओर ही थी परंतु तो अब वह सुख यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसे हमारे मुख की परवाह नहीं है इसलिए ये दुख है और दुख होने पर भी उसका मुख सम्मुख आने पर भी हमको परम परम सुख को प्रदान नहीं कर रहा है प्रेम है तो दर्शन सुखद जब उसकी प्रीति नहीं है तो उसका सम्मुख उपस्थित हो जाना भी हमारे लिए सुखद नहीं इस बात की चिंता करो कि वो हमसे कितना प्रेम करता है प्रेम नहीं करता है, उपस्थिति होना ये मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु है प्रेम की प्राप्ति इसलिए संप्रति स्व सम्पादित तेर, तथा संगम सुखापेक्षा एक दुखम तसे तस्य रूप से यथावत यदि पहले जैसी प्रीति नहीं है अब तो वो राजरानियां उसकी सेवा करती होंगी वो अब हमारी याद को करेगा तो पहले जैसी प्रीति नहीं है तो उसका जो मुखदर्शन करना है मुखदर्शन कराना वह अभी सुखरूप नहीं है तो दुख जो है वह दुख ही सुख हो जाए और सुख की प्राप्ति होने पर भी प्रीति नहीं है तो प्रीति दुख रूप पर एक व्याकरण के बड़े भारी एक चमत्कार को प्रस्तुत किया आगे के पद में सत्तावन पद में कि सुनमंत सख्य सुखमेक मध्य श्री कृष्ण सौंदर्य सुधाम अहो महोक्रा मंदा ननंदापे वृशम ननंद यहाँ ये ननंद जो धातु है ये ननंद धातु तुनादि तो धातु है तो गण की धातु है और इसकी एक विशेषता ये है लिख लकार का प्रयोग है ये परंतु इसकी विशेषता यह है कि प्रथम पुरुष का एक वचन मध्यम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन तीनों में ही नंद शब्द ही बने तो एक ही क्रिया एक ही रूप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और प्लुरल सिंगुलर दोनों में पढ़ा एक ही रूप बदला है तो सबकी क्रिया एक ही यहां पर श्रीमंत मेरी बात सुनो सुखम एक अध्यय एक सुख की बात कह रहा हूं कि कृष्ण सौंदर्य सुधाम निपियों श्री कृष्ण के सौंदर्य की सुधाता पान करके यथा ंदा ननंदा दृशम ननंदो के अहम ननंदो ये उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है और इसके साथ में ननंद क्रिया का प्रयोग हुआ कि मैं भी आनंदित हुई और यूयम ये तुम सब भी आनंदित हुई ये मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है और इसमें भी ननंद शब्द ही बनेगा लिख में, पास्ट परफेक्ट में ये लिख लक में वो ही ननंद शब्दी बदलेगा और मंदा ननंदा जो मंदा माने मूर्ख बुद्धिहीन ननंदा जो ननद है वो भी कृष्ण दर्शन करके मोहित हो रही है यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि श्री प्रिया की, कृष्ण का दर्शन करके भाव हो रहा सखिया जब श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, तो कृष्ण की शोभा का दर्शन करके आहा ऐसे कृष्ण के साथ में हम अपनी सखी राधिका को मिलाएंगे उनका सक्ष भाव और भावोल्लास वह पुष्ट हो रहा है राधिका का स्थायी भाव कृष्ण रति वो पुष्ट हो रहा है और सखी गणी जो है उनमें जो भावोल्लास है वो भावोल्लास प्रश्न हो रहा है सखी स्वयं से मिलन प्राप्त है वे श्री को, राधारानी को को अपनी सखी को श्री से मिलाना चाह रही है इसलिए परम आनंदित हो रही है और मंदा नंदा मंदा के साथ में मंदा शब्द दिया मंदा शब्द का तात्पर्य है कि स्त्री जाति होने के कारण नंदा वो जो कुटिला है वह भी श्री कृष्ण के प्रति प्रिया भाव धारण करती है पर प्रिया भाव धारण करना या रसा भाव श्री कृष्ण का उसके प्रति प्रेम नहीं है यदि प्रीति एक पक्ष की होगी तो रसावास हो जाएगा वह पक्षी प्रीति होना चाहिए श्री राधिका का श्याम सुंदर के प्रेम है श्री श्याम सुंदर का श्री प्रियाजी के प्रति रसभाव है दोनों में यदि तुल्य रथी है तब तो रस उत्कर्ष को प्राप्त होगा और एक में रस हो एक में रस नहीं हो एक पक्षी रस हो तो उसे रसाभास कहा जाएगा इतने पर भी एक बात और कि यदि नायकगत प्रेम पहले प्रस्तुत हो जाए नायकागत प्रेम बाद में प्रस्तुत किया जाए तो रसाभास हो जाएगा। रसशास्त्र की एक पद्धति है कि उसमें नायिका के प्रेम का पहले वर्णन किया जाता है भारतीय परंपरा में रसशास्त्र में नायक के प्रेम का बाद में वर्णन किया जाता है परंतु यदि नायक के प्रेम का पहले वर्णन कर दिया जाए तो रसाभास हो जाए तो ये रसाभास का प्रसंग बड़ा सूक्ष्म है तो यदि एक पक्षी प्रेम हो कोई नायका तो कृष्ण से प्रेम कर रही है और कृष्ण का उस नायिका से कोई प्रेम नहीं है तो रसाभस का प्रकरण उत्पन्न जाएगा तो यहां पर मंदा ननंदा तो भसम ननंद हो मंदा ननंदा वो कृष्ण का दर्शन करके आनंदित हो रही है परंतु तो कृष्ण ननता का दर्शन करके आनंदित नहीं हो कृष्ण के हृदय में कोई रुचि नहीं है लक्ष्मी के। लक्ष्मी तो कृष्ण को देखकर के उनके साथ में रास करना चाह रही है परंतु तो कृष्ण लक्ष्मी के साथ में कोई प्रीति नहीं कर नहीं रख रहे हैं इसलिए श्री लक्ष्मी की प्रीति एक पक्षीय होने के कारण रसाभास हो जाती है और उसका रस में प्रयोग नहीं होता यह रस की रीति यदि किसी नाटक में यदि नायक के प्रेम का पहले वर्णन कर दिया जाए तो वह रसाभास हो जाएगा जैसे कहीं दुर्योधन का भानुमती के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन कहीं पहले कर दिया गया तो उसको रसाभास की कोटी में में किया संस्कृत के किसी एक महाकाव्य में दुर्योधन का भानुमति के प्रति जो प्रेम है तो वो पहले वर्णन कर दिया गया नायक के प्रेम का पहले वर्णन किया गया नायिका के प्रेम का बाद में वर्णन किया गया तो रसावास होता और उसको रसावास की में काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया तो तीनों के साथ में नंद शब्दों का प्रयोग तो हो रहा है परंतु मुक्षरस कहा है मुख्य रस जो है वह राधिका में ही अहम यथा यूय महोद्र मंदा ननंदा तो मैं भी आनंदित हुई माने तुम सखी भी आनंदित हो रही हो कृष्ण का दर्शन करके और मंदा बुरखा ये ननंदा ये कुटला भी कृष्ण का दर्शन करके आनंदित हो रही है तो मेरा आनंदित होना यह है सखी रंगों का जो आनंदित होना है वह मुक्ष रस का अनुकरण करने वाला रस का पोषण करने वाला वह जो भावोल्लास है कृष्ण की भी अपेक्षा सखी के प्रति जो प्रीति उसकी अधिकता इसका नाम है भावोल्लास उस भावोल्लास के कारण ये भी श्रेष्ठ है पंत मुख्य रस है श्री राधिका का और सखी का जो रस है वो सखी का रस राधिका के रस का पोषण करने वाला होकर ननंदा का जो रस है वह एक पक्षी होने के कारण रसा व्याकरण की दृष्टि से ननंद शब्द ये अहम यूएम ननंद और ननंदा ननंद तीनों जगह ही ननंद शब्द का एक ही शब्द का तीनों जगह हो गया तो अंग्रेजी के जो फर्स्ट पर्सन पर्सन पर्सन उसमें भी अंग्रेजी अंग्रेजी के में और के सेकंड में के में और संस्कृत अन्य पुरुष में संस्कृत के मध्यम पुरुष में और संस्कृत के उत्तम पुरुष में तीनों में ननंद शब्द जो है वो नंद शब्द का एक जगह किया गया ये व्याकरण की एक अपूर्वता व्याकरण की परम कुशलता उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया कि तुनारी जो नंद धातु है उस आनंदित होना इस नंद धातु के मृत लकार के प्रयोग में पास्ट परफेक्ट के प्रयोग में जहाँ तो पर ननंद शब्द वह प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में ननंद शब्द का प्रयोग होता है तो ये एक व्याकरण का चमत्कार यहाँ पर प्रस्तुत किया तो अरे मेरी एक एक बात बात को सुनो मैं एक बात तुम्हारे सामने कहती कि कृष्ण कृष्ण सौंदर्य सौंदर्य के, के की सुधा का पालन करके मैं तो मुख्य रूप से रस का आस्वादन ले रही हूँ और मेरा रस ही मुख्य है श्री राधारानी का रस ही मुक्ष रस है राधारानी के सहायक रस के रूप में श्री खी रंग उनका जो भावोल्लास है जावी भी मुख्य रस सखियों की दृष्टि से भावुल्लास मुख्य भाव परंतु ननंदा का जो रस है वह रसाभास होगा वह मुक्ष रस नहीं होगा क्योंकि वह विवाह सामग्री की विकलता से युक्त है विवाह सामग्री में विकलता आएगी तो रसाभास उत्पन्न हो जाएगा यदि अविकल्प विभाव अनुभाव ब्रह्मचारी इनका संयोग होगा तो रस की निष्पत्ति होगी अन्य रस में कुछ आ जाएगी और रसा भास की प्राप्ति नींद कृष्ण का ननंदा के तो कोई प्रेम नहीं है ननंदा का कृष्ण के तो प्रेम है देवांगनाएं कृष्ण के बेरूनाथ को सुनकर के मोहित हैं परंतु कृष्ण तो देवांगनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं लक्ष्मी कृष्ण के बेरुनाथ को सुनकर के नृत्य कला को सुन करके मोहित होकर के ब्रिज में तप कर रही हैं परंतु तो कृष्ण का लक्ष्मी के साथ में कोई भी लेन देन नहीं है कोई भी लेना देना नहीं है कोई भी रुचि नहीं है लक्ष्मी में इसलिए रसाभास वहां पर रसाभस होती है तो यहां पर रसाभास के कारण तो ये श्री अब एक दुख की बात है कि श्री प्रिया के साथ में यदि अन्य भी प्रिया के प्रेम में बटवारा करने के लिए कोई दूसरी नायिका आ जाए तो एक दुख की बात होगी परंतु यहां पर दुख भी सुख होगा सखी की जो प्रीति है वह नायिका की प्रीति का पोषण करने वाली है सखी यदि स्वतन बन जाए सपत्ति भाव को धारण कर ले तो दुख देने वाली हो जाए तो नायिका के साथ में किसी अन्य का के द्वारा भी कृष्ण का मुख दर्शन करना यह एक दुख की स्थिति परंतु तो दुख की स्थिति होने पर भी यहां वो दुख भी सुख हो गया क्योंकि सखी का जो प्रेम है वह तत्वत राधिका के प्रति है और राधिका को सुख देने के लिए कृष्ण का मुख दर्शन करके कृष्ण की शोभा का राधिका को वो वर्णन कर रही है के रूप का करके नहीं हो रही। इसलिए आनंदित हो रही है कि आह कृष्ण का ये रूप मेरी सखी को आज कितना लुभाएगा और इस रूप का सखी राधिका के सामने वर्णन करूंगी तो उनका प्रेम बढ़ेगा इस प्रकार सखी सखी के प्रेम को बढ़ाने के लिए कृष्ण का मुख का कर है और भावोल्लास होने के कारण सखी का जो के द्वारा कृष्ण की माधुरी का वर्णन उसकी भोक्ता वो स्वयं नहीं है तत्वतः तो कृष्ण के रूप का भोग कराना चाह रही है वो श्री राधिका सखी वर्णन करेंगे जहां पर भी श्यामचंद की रूप माधुरी का वर्णन किया जाए वहां सखी का नहीं है परंतु सखी रूप माधुरी का वर्णन करके भी रूप माधुरी की भोगता स्वयं नहीं है जो कृष्ण का रूप है उसका आस्वादन उसका भोग कराना चाह रही है वे राधिका ओ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए सखी कृष्ण की खूब शोभा का वर्णन करेगी परंतु तो कभी भी इस रूप का मैं भोग करूं ये उसके हृदय में दूर दूर तो इसकी छीटा में कृष्ण की आंखें ऐसी कृष्ण की मुस्कान ऐसी कृष्ण की नास्का ऐसी कृष्ण के अलतावनी कपूल ऐसी बड़ी सूक्ष्मता के साथ में कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रही है परंतु तो भोग स्वयं करना नहीं चाह रही है उस रूप माधुरी का भोग कराना चाह रही है राधिका सखी की विशिष्ट इसलिए सखी उसके द्वारा कृष्ण का जो भोग है वह भी दुख की बात होगी परंतु तो श्री सखी के लिए परम श्री राधिका के लिए परम सुख की बात हो गई क्योंकि वह मुख्य स्थाई भाव कृष्ण रति उसका पोषण करने वाला अब ननंदा जो है वो ननंदा वो भी कृष्ण का दर्शन करके आनंदित हो रही है परंतु तो ये बात देख करके राधिका को आनंद की प्राप्ति हुई तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं जान रही है कि श्री कृष्ण इस ननंदा की ओर कभी देखेंगे नहीं और ये मूर्खा कृष्ण को देख देख करके रीस तो रही है परिणाम में इसको मिलना क्या है दक्ता। दक्ता मिले कृष्ण इसकी ओर देखेंगे नहीं अच्छा है बड़ी कुटिलता करती है इसको यही दंड मिलना चाहिए मन कृष्ण की ओर पहले उत्सुक हो रही है कृष्ण इसकी ओर देखेंगे नहीं अपने आप रोएगी अच्छा है रोती तो ये हृदय की जो ईर्षा है ईर्षा वो, वो भी कहीं सुख की बात होगी तो ये यहां पर दुख ही सुख हो गया मेरे प्यारे को कोई दूसरी नायिका देखे तो क्या बात कोई भी नायिका ये सहन नहीं कर सकती है प्रिया सहन नहीं कर सकती है कि वह मेरे प्यारे को कोई दूसरी भी प्रेममयी दृष्टि से देखे उसको कभी भी स्वीकार नहीं होगा क्योंकि प्रेम गली साकरी तामे द्वेन समान प्रेम सर्वदा एकांतिक होता है यदि दो इकट्ठे प्रेम का शेयर करने वाले हो जाएं तो रसाभस हो जाए परंतु सखी यदि संग में है तो सखी का क्योंकि तत्व तक कृष्ण के रूप का दर्शन करके स्वयं भोग करने का कोई भी लेना देना नहीं है है सखी कृष्ण के साथ में स्वयं करना नहीं चाहती है। ये पूरा विश्वास राधा रानी को है इसलिए वे सखी के साथ में कृष्ण के रूप माधुर्य को खूब सुनती है अपनी अनुभूति का सखी के साथ में खूब अच्छी तरह से करती है शेयर करती है। अपना जो भाव भाव है, उस भाव को हुई उस उसके साथ में भी बिनमय करती हुई विनियोग करती हुई विराजमान बिन्मय करती हुई विराजमान है परंत इसके द्वारा सखी का लक्ष्य कृष्ण के श्री राधिका के सुख को ही बढ़ाना है इसलिए राधिका के सुख को बढ़ाने के कारण वो जो सखी का कृष्ण का दर्शन करना वो राधिका में ईर्षा पैदा नहीं करता यदि कोई दूसरी नायिका मेरे प्यारे को देखेगी तो वो मेरी प्रक्षा हो जाएगी ईर्षा पैदा हो जाएगी पंत सखी उसके साथ में राधिका में ईर्षा भाव उत्तर नहीं मिलता है इसलिए सखी के साथ में कृष्ण का सखी के द्वारा कृष्ण का दर्शन करना और सखी को साथ में लेकर कृष्ण का दर्शन करना या ऊपर से पहले से एक दुख की वस्तु हुई पर ये भी सुख की वस्तु हुई परंतु तो ननंदा के साथ में कृष्ण की कोई प्रीति है नहीं परंतु ये ननंदा ननंद कृष्ण का दर्शन करके रीछ रही है अच्छा बनने दो अंत में इसको धक्के मिलेंगे अपने आप होश में आ जाएगी इसको ऐसा ही मिलना चाहिए तो ये उल्टा दुख जो ननंदा का कृष्ण को देखना ये है तो क्रोध उत्तन करने वाली बात पर क्रोध इसलिए निकल रही है क्योंकि प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है कि प्यारे मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को देखेंगे नहीं और ये जो देख रही है इसको मन इसको ये ही दंड तो ये सुख की बात होती है तो यहां पर व्याकरण का ही केवल चमत्कार नहीं है सखी से इसलिए द्वेष नहीं है क्योंकि सखी में भावोल्लास है ननंद से इसलिए द्वेष नहीं कर रही है कि ननंद को कष्ट प्राप्त कराना है दंड दिलवाना है और दंड दिलवाने के लिए ननंदा देख रही है आनंदित हो रही है देखने को तो अपने आप इसका दंड इसको मिल जाएगा इसलिए मन में मन में आनंदित हो रही है और स्वयं देख रही है तो वो तो परम परम आनंदित हो ही रही है। तो इस प्रकार तीन अलग अलग पार्टी है साक्षात कृष्ण प्रिया है सखी नाम कृष्ण प्रिया नहीं है परंतु तो राधिका की सखी है राधिका को सुख देना चाहती है इसलिए सखियों से द्वेश नहीं।, नहीं है ननंद से इसलिए द्वेश नहीं है कि ठीक है ननंद आगे बढ़ेगी कृष्ण को देखेगी और फिर रोएगी अच्छा है इसको ऐसा ही दंड दिलाया तो उसके प्रति ईर्षा भाव रखकर के कही दंड दिलाया जा रहा है तो तीनों के प्रति तीनों अलग अलग भाव है इसलिए एक क्रिया का प्रयोग होते हुए भी यहां पर जो भाव है वो अलग अलग है और जो दुख की स्थिति है वही सुख हो गई और उसमें भी सुख का अनुभव कर रही है कि प्रतिपक्षा को विरोधी को दंड मिलेगा ये रोएगी तो अच्छा है निराश होना ही चाहिए ये निराश होगी तो अच्छा तो ये ईर्षा में नंदा को भी रोक नहीं गई कह रही है नंदा भी नंद भी आनंदित हो गई आज कह रहे हैं सुखदा कदाप तस्मिन ममे मास्तु दैित मै रुमित सुखदा कदा तस्व दैत मयि मास्तु श्री सूर्य भगवान शिष्य आधारण कवि प्रार्थना कर दी है कि हे देव सुखदा कदाप तस्मिन मम एवं हार कितनी सुख देने वाली है अब सुखदा शब्द के दो अर्थ होंगे सुखदा अर्थ का एक अर्थ है सुख प्रदान करना और सुखदा का एक दूसरा अर्थ होगा सुखम हम दारें कि कितनी सुखदा सुख का जो धारण करे सुख को काटे ये भी सुखा होगा तो दोनों अर्थ सुबधा के हैं अब पहला अर्थ ले रही है सुख पर आ, के श्री कृष्ण के साथ में मेरी जो है वह संद्दा, संद्दा सुख प्रदान करने वाली अर्थात प्यारे के कृष्ण कथा को श्रवण करके प्यारे की गंध को सुन करके प्यारे के कहीं प्रसादी किसी वस्तु का रस ले करके प्यारे का नेत्र से दर्शन करके प्यारे का त्वचा से श्री से कभी करके मैं परम परम आमंत्रित होती हूँ किस प्रकार श्री शब्द स्पर्श रूप सभी के माध्यम से मुझे सुख देने वाले सुखदा जिस सब प्रकार से मुझे सुख देने वाले ऐसी रति ऐसा मेरा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है मेरी ऐसी रति है जो के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी माध्यमों से मुझे सुख देने वाली है तो सुखदा कदाप तस्मिन ममेव दैत मैं रति मास्ती मेरी प्यारे में जैसी सुख देने वाली रति थी वह परम सुख देने वाली थी परंतु अब मैं इस बात को भोग रही हूं जान रही हूं कि श्याम सुंदर कहीं अद्भुत ठगिया है किताब योश तक निशि ये किताब है छलिया जैसे एक छलिया व्यक्ति अपने साथी यात्री को कोई ठग भट्टिका प्रदान करता है बड़े आदर के साथ में स्नेह के साथ में कहता है अजीब लीजिए ये मेरी ये ये सोमारी खा के देखिए तो सही बड़ा आदर दिखा रहा है बड़ा स्नेह दिखा रहा है तो आदर दिखाने के लिए कोई ठग भटका ठक्की कोई गोली चूरन की बोलकर अरे बहुत अच्छी है इसको खाके देखो बड़ा स्वादिष्ट वो जब खाता है तो बड़ा स्वाद आता है वाह भाई बाह है तो बड़ी मीठी कुछ ही देर के बाद वो धतुरे की गोली जहर खुरानी करने वाला जो है उसने जो जो जहर की गोली दी दी थी जो दी थी वो साथी यात्री के हृदय में ऐसा पेट में दर्द मदेड़ पैदा करती है कि तो वो वहीं खा करके मूर्छित हो जाता है और उसके धन को छीन करके उठा करके वो भग जाता चो ऐसे कोक बटका है और ठग भटका देकर के अंत में दुख ही प्रदान करने वाली है सब कुछ हरण कर लेने वाली है तो हमने भी श्याम सुंदर का जब दर्शन किया उस समय श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप गंध ये सब के सब सुखदा की रति मुझे परम सुख को देने वाली थी कुछ ही देर बाद उस ने जो बेराह प्रदान किया उस बटका को खाने के बाद में जो पेट में मरे मरे हुई और जैसी मूर्छ आई उस छने के बाद में वो सारा सुख समाप्त हो गया और वही वही जो सुखदा थी काटने वाली सुख का का करने वाली हो गई तो पहले जो कदापि सुखदा थी रति ही कृष्ण की रति वह रति कितनी सुख देने वाली थी परंतु वही कुछ ही देर बाद प्रदान होने पर वही सुख का धारण करने वाली हो गई मैं तो यह कहती हूं प्राप्त हुआ ऐसा कष्ट और किसी दूसरे को प्राप्त न हो मैं आपसे यही वर्तन मांगती हूँ कि पहले वाली रति तो मुझे मिले और दूसरी वाली जो रति मिली उसका जो प्रभाव हुआ वो मुझे कभी भी नहीं माने बेरा की प्राप्ति मुझे नहीं तो तस्मिन ममे वैत मई रथ मास्ती उस प्यारे में मेरी जो रति थी पहले जैसी सुखदा सुखदाई थी वो तो ठीक है परंतु पीछे जो सुखदाई जो दुखदाई रति मिली सुख का दारण करने वाली रति थी वह कभी भी मुझे भी नहीं मिले किसी को भी नहीं मिले इनमें देव संतर हे देव यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि वे ब्रह कृपया आप कृपा करके मुझे बरदान प्रदान करें कि श्री श्याम सुंदर की सुख वाली रति को प्राप्त हो परंतु मुझे जैसे सुख के बाद में दारण करने वाली रति की प्राप्ति हुई ऐसी किसी को भी प्राप्त न हो लोग जो कहानियां हैं महिलाएं बहुत सारी कहानियां लोक कथाओं में और सकाम में कुछ कहानियां कहती हैं और उन कहानियों में कहकर तो उन सारी कहानियों की जहां समापन होता है लोक कथाओं का वो ये होता है पहले जैसे मेरा ऐसे सबको देना पीछे जो दुख मिला वो किसी को बढ़ता जैसे उन कहानियों में उनका समापन होता है इस तरह से ऐसे ही लोकवत लीला में यहाँ पर कह रही हैं कि महाराज पहले को जैसे सुख मिला वैसे सबको देना पीछे जो सुख मिला वो किसी को मत देना वो हमको भी मत देना ऐसे यहाँ पर श्री कह रही हैं कि पहले जो स्थिति थी वा को मिले सुखदायंतु तो बाद में जो सुख धारण दा, करने वाली सुख को काटने वाली जो स्थिति थी वह किसी को भी नहीं मिली ऐसे प्रार्थना करते निरूपण कर रहे हैं है। दोबारा सुन ले सुखदा कदापि मिलन के समय कभी श्याम सुंदर का मिलन सुख को प्रदान करने वाला था। माने उन को विषय थार के प्रति जो प्रीति थी वह परम सुख को देने वाली थी परंतु बाद में वो प्रीति जैसे विरह में परिणत हुई और परिणत होने पर सुख का उसने जैसे धारण किया ऐसा धारण करने वाली प्रीति किसी को भी प्राप्त न हो। देव देव सूर्य यही मेरी प्रार्थना है में आप कृपा करके मुझे यह वर प्रदान करें कृपया कि जैसे मुझे श्री श्या सुंदर की प्रीति प्राप्त हुई ऐसी प्रीति प्राप्त हो परंतु शाम सुंदर ने जैसे मेरे पर प्रीति करते हुए मेरे सुख का दारण किया ऐसे वे किसी का भी दारण न करें और मेरा भी दारण मान लो मेरी प्रीति को मेरा सुख तो सबको प्राप्त हो परंतु शांसमर ने जो मेरे साथ में व्यवहार किया ऐसा व्यवहार और किसी के साथ में वे करें। हम तो नहीं करे अर्थात हमको कभी भी विरह की प्राप्ति न हो इस प्रकार दुख ही सुख ये यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा है कि दुख में सुखा में अब आगे पर करेंगे निकृष्टत्व इसका उत्कृष्ट आगे करेंगे कि इस प्रेम में जितनी भी निकृष्ट वस्तु है वो ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु हो जा है किसी के माखन मिश्री की चोरी करना किसी के बस् की चोरी करना निकृष्ट यहाँ पर ब्रमिला में वही परंपरा उत्कृष्ट हो जाए परेम विकृष्ट पर वो ही परम्परम सुखकर हो जाए तो ये रस की स्थिति है कि निकृष्ट इस ब्रजमीला में जितनी भी जगत में धर्मशास्त्र में जिन वस्तुओं को निकृष्ट कहा गया वे ही वस्तुएं यहाँ पर परम परम कृष्ण करके गोपाल जय जय श्री रमि गोविंद जय श्री रा Let us all stand together in our unity.